सहनावत सहनौ भुन सह वी कर्वा ते मा तेजस्वी नधीतमस्ई ओ शांति ही, शांति ही, शांति शांति हाजी हाँ कुछ पूछना तो नहीं है हाँ बोलिए जी जी जी जी तो, का तो, दिया है जी। तो सिर्फ इसमें ये बताए इसमें ये दोष कि इन्होंने विभाग के विषय में नहीं हाँ जी बस इतना दोष बताए बाकी सम्मिलित तो कर हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं बस और किसी को क्या बात हो गई क्या कह रहे हैं अच्छा अच्छा यानी जल्दी समाप्त किया ठीक है है कोई बात नहीं जी हाँ जी जी और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, जी बताएंगे तेरहवें सूत्र का अर्थ सिद्ध अर्थात स्वतंत्र न होने से कार्य और कारण <coughs> स्वतंत्र ना होने से संयोग और विभाग <coughs> कार्य और कार्य में नहीं लेते। जैसे अपने कार्य जैसे जैसे शब्द कार्य है <coughs> और शब्द जो है संयोग से उत्पन्न होता है <coughs> शब्द जो है संयोग और विभाग से उत्पन्न होता है ठीक <coughs> है लेकिन शब्द में संयोग नहीं होता तो ये कार्य में नहीं रहता है और कारण में कैसे वो भी बताऊंगा अपने कारण में नहीं रहता है कार्य में नहीं रहता है तो बता दिया आपने अपने, अपने कारण में नहीं रहता वो बताइए किससे उत्पन्न होते हैं संयोग विभाग कर्म हम्म ठीक है कर्ण, कर्ण आगे देखिएगा चौदवा सूत्र संयोग विभागों स्व कार्य समवायित्व हाँ जी हाँ पूछिए तो वो चाहते नहीं का मतलब क्या होता है आपको जो पूछना पूछिए ना हम्म जी अखबार माना हमने में और एक में। तो इस तो इस हिसाब से हम जो जितने भी गुण हैं तो उसमें रूप रस और स्पर्श को छोड़ के तो नुँ। नुँ। रूप, रस, और उसमें तो जी चल जाएगा और लेकिन इस संख्या में तो इन्होने बताई दिया परिवार पृथक में बताई दिया और में नहीं परिमाण में होता नहीं किसने बताया परिमाण नहीं? नहीं? कौन सा कारण नहीं परिमाण से नया परिमाण उत्पन्न होता है ना नहीं परिमाण अनुत्व में अनुत्व नहीं रहता महत्व में महत्व नहीं रहता ये बताया लेकिन अणुत्व महत परिमान का कारण बनता है महत परिमान अनुत्व का कारण बनता है इसमें क्या दिक्कत है कोई सभी कारण बनेगा असमवाय कारण बनेगा यानी वो तो बनेंगे वो तो द्रव्य के कारण बनेंगे ना द्रव्योत्पत्ति में संयोग ही असमवाय कारण बनता है इसमें कोई ए, किंतु परंतु तो नहीं लेकिन और गुणों की दृष्टि से और गुण कारण तो बनेंगे ना यानी महत्व परिमाण किसी अनुत्व परिमाण का असमवाय कारण बनेगा महत परिमान से अनुपरिमान उत्पन्न होता नहीं होता है यह बात कही जा रही और अनुपरिमाण से महत्व परिमाण भी उत्पन्न होता है इसमें अनुपरिमाण से महत परिमाण भी उत्पन्न होता है इसमें क्या दिक्कत है बहुत सारे अनुपरिमाणों को मिलाएंगे तो महत् परिमान बन जाएगा ऐसा ऐसे और गुणों में और गुण और गुणों के कारण बनते उसमें कोई बात जहां जहां बनेंगे वहां वहां उनको मानेंगे फिर वही बात है बहुत सारे वो बताई है ना वो बहुत सारे कौन संयोग विभाग संयोग विभाग भी बनते हैं असमवा कारण बनते है किसी ने जिसको जिन जिन, जिन शब्द शब्द शब्द का भी कारण बनता है संयोग विभाग का क्या कारण में संयोग विभाग हो और वो कार्य का कारण हो इसी चल रहा है, तो पुर्ण पुर्ण पुर्ण है। आ, ठीक है तो सजातीय में, में तो कोई तो बनेगा संयोग, संयोग का। आ, नहीं बनता क्या संयोग कारण संयोग संयोग का कारण पीछे तो मना किया था विभाग का नहीं है किसी का कारण पीछे है कहा अभी जो तेरहवे सूत्र में, में। गर गर नहीं।, नहीं संयोग विभाग अपने कार्य में नहीं रहे थे ये बोला जा रहा है ना कि संयोग विभाग किसी के कारण नहीं बनते ये बताया जा रहा है और संयोग विभाग से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होते ये बताया जा रहा है संयोग विभाग तो कारण भी बनते हैं कार्य भी बनते हैं उसमें आपत्ति नहीं है प्रश्न यहाँ पर यह चल रहा था संयोग विभाग अपने कार्य में नहीं रहते हैं। अपने कार्य मतलब ऐसे कार्य जिसमें नहीं रह सकते है शब्द वाले कार्य ऐसे कर्म वाले कार्य बाकी द्रव्य वाले कार्य हमें तो रहेंगे ही उसमें क्या दिक्कत है आप सोचते रहे ना बाद में बैठ करके आराम से क्या होता ही ना संयोग संयोग तो होता है इसमें क्या विभाग विभाग होता है अभी पढ़े हैं ना पीछे तो पड़तो, पड़तो। क्या परतु अपर हाँ तो करो ना मना किसने किया अभी आया अभी आ रहे हैं हम है? हाँ अभी अगला आ रही है और तो उसमें क्या करना चाहते हैं <laughs> जान जान का कारण बनता है ना जान जान सुख सुख का भी कारण बनता है दुख दुख का भी कारण बनता है इसमें क्या दिक्कत है जी सारे सभी आ सकते हैं अभी तक तो अभी तक तो परत्व परत्व परत्व। हाँ जी इसमें साथ में भी है परत्वा परत्व अब आगे पढ़िए आपको पता लगेगा अब चलें आगे प्रयत्न प्रयत्न हाँ तो प्रयत्न दूसरे प्रयत्न का कारण बन सकता है क्या दिक्कत है कैसे क्या होता है मैं मैं प्रयत्न कर रहा हूं मेरे प्रयत्न को देखकर करके आप प्रयत्न कर रहे हैं <laughs> मतलब कोई जरूरी नहीं है जी ये जरूरी नहीं है ना प्रयत्न भी तो किसी का कारण बनेगा ना यानी ये कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक गुण से प्रत्येक गुण उत्पन्न हो ठीक है ना प्रत्येक गुण से प्रत्येक गुण उत्पन्न हो जहाँ जहाँ उत्पन्न होंगे वहाँ वहां मान लेंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो पर नहीं, हो रहा है नहीं नहीं हो रहा मैंने है मैंने कहा ही नहीं नहीं हो रहा है जहाँ होगा तो वहाँ पर भी होगा तो हो प्रयत्न से प्रयत्न गुण उत्पन्न होता है जैसे ज्ञान से जान उत्पन्न होता है तो प्रयत्न से प्रयत्न उत्पन्न होता है नहीं वो तो ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं प्रयत्न से भी उत्पन्न होते उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वो तो द्रव्य है, तो है। हाँ प्रेतन से, प्रेतन हाँ तो वो म, मैं यानी जैसे जान से जान उत्पन्न होता है जान संतति भी होती है अपने न्याय दर्शन में पढ़ाए ना शब्द संतति के समान ज्ञान संतति भी होते हैं ऐसे बुद्धि जैसे जब ज्ञान संतति है तो सुख संतति है और दुख संतति है ऐसे प्रयत्न संतति भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं एक प्रयत्न से अगला प्रयत्न मैंने थोड़ा प्रयत्न किया उस प्रयत्न से उत्साहित होकर और बड़ा प्रयत्न किया और उससे उत्साहित होकर और बहुत बड़ा प्रयत्न किया वो तो होता है प्रयत्न से प्रयत्न दुबारा इच्छा से इच्छा उत्पन्न होती है प्रयत्न से प्रयत्न उत्पन्न होता है इच्छा से प्रयत्न उत्पन्न होता है इच्छा से भी होता है मेरे कोई आपत्ति नहीं है और प्रयत्न से भी प्रयत्न उत्पन्न होता है ठीक है हम विचार कर लो हमें कोई आपत्ति नहीं कैसे होता है तो आपको आप तो, बता तो, तो ज्ञानवती बताएंगे जो प्रसिद्ध उसी का तो उदाहरण देंगे ऐसा है प्रयत्न मैंने किया उस प्रयत्न से मेरे को लाभ हुआ तो उससे और उत्साहित तो होकर और बड़ा प्रयत्न करूंगा दूसरा ही तो होगा ना कार्य तो दूसरा ही होगा पहले वाला प्रयत्न अगले वाले प्रयत्न का कारण है असमवा कारण है जैसे पहला वाला ज्ञान अगले वाले ज्ञान का कारण है पहला वाला शब्द अगले आने वाले शब्द का कारण है ऐसा पहला वाला दुख आगे आने वाले दुख का कारण है पहले वाला सुख आगे आने वाले सुख का कारण है इसमें कौन सी बड़ी बातें सोचना जहां जहां जैसा प्रसंग है वैसे वैसे पता लगेगा, ठीक है, कुतो विचार कर लीजिएगा। संयोग स्वकार्ये समवायित्वेन तथा कुतोना अत्र हेतु संयोग और विभाग ये दोनों स्वकार्ये अपने कार्य में समवायित्व समवायी कारण से था और स्व कारण और अपने कारण में अन्वयी तवे ना अन्वयी के रूप में विद्यमान होना कुतो नो नहीं होते सम्वय कारण के रूप में और अन्वयी कारण के रूप में यानी अनवयी कारण का मतलब उपादान कारण इस रूप में क्यों नहीं होते हैं? इस संदर्भ में दूसरा हेतु भी दिया जा रहा है बोलिएगा गुणत्वाद विभाग योग गुणत्वात खु नहीं समवायी न अन्वयी तयो संयोग विभाग उन संयोग और विभागों के गुणत्वात गुण होने से निश्चित रूप से नहीं समवायी वो संयोग वियोग जो है समय कारण नहीं हो सकते न नहीं वो गुण अन्वयी कारण यानी उपादान कारण के रूप में हो सकता है जी अंतर है एक तो संवाय का मतलब किसी गुण को किसी को धारण करता है उसको संवाय कहते हैं और अन्वयी उसको कहते हैं जिसे मिट्टी है मिट्टी से घड़ा बनता है यह अनवयी कारण है मिट्टी मिट्टी से घड़ा बनता है है क्या समवाई कारण मिट्टी संवाय संवाय कारण कारण नहीं भी है और अनवयी कारण भी है एक ही होते हुए भी कुछ कुछ जगह समवायी होता हुआ भी वो उपादान कारण नहीं होता है जैसे इच्छा ज्ञान और सुख दुख इन सब का समवायी कारण आत्मा है पर ये आत्मा उपादान कारण नहीं होता किसी का अनवयी कारण नहीं होता किसी का समझ रहे हैं मेरी बात को इसलिए थोड़ा सा अंतर है अनवयी में और समवाय में इसलिए तो दो बातें कही इन्होंने पकड़ में आ रहा है यानी ऐसा द्रव्य है वो समवायी कारण भी है और अनवयी कारण भी है किसी का पर कोई कोई द्रव्य समवायी कारण तो है लेकिन अनवयी कारण नहीं जैसे ईश्वर है जीवात्मा है होना था उसका कुछ भाग इसमें ऐसा, अनवित का मतलब है उसके उसमें रहना अन्वयी रूप में मतलब वो अवयों के रूप में उसमें रहे किसी कार्य में अवयवों के रूप में अन्वित रहे ये केवल जड़ पदार्थ ही होते हैं ऐसा चेतन नहीं होते चेतन तो निमित्त कारण होते आत्मा बिना इच्छा फिर वही बात है वो तो समवाई कारण है आत्मा इच्छा का कारण बताइए आपने मैंने कब बताया समवायी कारण बताया अन्वयी कारण उपादान कारण को कहते हैं जो अनेक अवयवों से एक कार्य पदार्थ बनता है तो कार्य पदार्थ में अनेकय अव का विद्यमान होना इसको अन्वयी कारण कहते हैं घड़ा घड़े में मिट्टी अनवित रहती है बिना मिट्टी की उपस्थिति के घड़ा नहीं रह सकता ठीक है बिना मिट्टी के उपस्थिति के घड़ा नहीं रह सकता हाँ ठीक है यही बात हम यहाँ लेना आत्मा की इच्छा नहीं रह सकती अनु कारण होते अनवयी कारण का मतलब उसमें रहती है इसको समवायी कारण कहते हैं अनवयी कारण नहीं कहते अनवयी का थोड़ा अंतर बता रहा हूं ना आप अंतर नहीं समझ रहे समवायी कारण में अनवयी कारण में थोड़ा सा अंतर है जो अन्वयी कारण है वो अन्वयी कारण समवायी कारण भी होता है वो एक अलग बात है पर आ, सभी समवायी कारण अन्वयी कारण नहीं होते हैं सभी सभी मनुष्य स्त्री नहीं होते हैं सभी मनुष्य पुरुष नहीं होते हैं पर प्रत्येक स्त्री पुरुष है प्रत्येक पुरुष मनुष्य है और प्रत्येक पुरुष मनुष्य है इस रूप में ऐसे ही अन्वयी कार सभी समय सभी द्रव्य समवय होते हैं पर सभी द्रव्य अन्वयी कारण नहीं होते कोई बात नहीं है ठीक है ठीक है सम्वा कारण के रूप में भी प्रयोग कर सकते मेरे को अब स्त्री को मनु, ये मनुष्य कहने में आपत्ति है क्या कोई आपत्ति नहीं है पुरुष को या स्त्री को मनुष्य कहने में कोई आपत्ति नहीं है हमको लेकिन आप यूं कहने लगे कि यह स्त्री भी पुरुष है उसमें हमें आपत्ति है ये पुरुष भी स्त्री है ऐसा कहने में हम आपत्ति है भाई यही तो कह रहा हूं सभी द्रव्य समवाई कारण वाले होते हैं लेकिन सभी द्रव्य अनवयी कारण वाले नहीं होते मैं वही तो बता रहा कोई ऐसा उदाहरण जिसमें कारण हाँ और जब तो आपने कि भाई आप समझ समझने का प्रयत्न करो जो द्रव्य अवयवों के रूप में होकर के किसी कार्य द्रव्य का कारण बनता है तब वो उस द्रव्य को हम कहते हैं समवायी कारण भी है वो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अनवयी कारण भी है अब इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप मैं समय कारण का निषेध कर रहा हूँ क्या नहीं अनवयी कारण का, का मतलब है उपादान कारण अवय वाला ही चली तो, तो, ठीक तो फिर अवय अवयों के बोला रहनी चाहिए रहते वही बात आप इधर उधर बागते हो आप, आप प्रश्न पर नहीं रहते हम हमें ये क्या उपादान कारण के रूप में है आत्मा बताओ जो पहले आपने तर्क रखा था उसके आधार पर है कौन सा तर्क रखा था कि मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी तो हाँ, का से घड़ा बनता है रहेगी तो घड़ा रहेगा हाँ ठीक है मेरे आत्मा यहाँ रहेगी तो इच्छा रहेगी वो अनवयी कारण है दिखाया वहाँ समवाई कारण में हमें कोई समवायी कारण में दोनों लागू होंगे पर अनवयी कारण में दोनों लागू नहीं होते हैं ठीक है अनवयी कारण बताया ठीक है ठीक है आपको केवल उसी शब्द को पकड़ के रखना है मेरा कोई आपत्ति नहीं की मैं अपने शब्द को वापस ले लेता हूँ ठीक है कारण में थोड़ा अंतर है उसको क्यों नहीं समझते सभी सम्वय कारण होते हैं द्रव्य इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सारे द्रव्य अनवय कारण नहीं होते हैं यहां अन्वय कारण बताने का अर्थ है समवय कारण नहीं है यह अनवय कारण बताने का अर्थ है उपादान कारण जब कोई द्रव्य उपादान कार्य उपादान कारण होता है उसको अनवयी कारण के रूप में यहां बताया जा रहा है बस केवल इतना अंतर है चले गुण कसापी समवायी कारणम तथा कस्य चित अन्वयी न नवती गुण जो है किसी का समवायी कारण नहीं होता न किसी का वो अन्वयी कारण होता है अन्वयी कार्य होता है ठीक है तो दोनों अलग अलग बातें बताइए ना द्रव्यम ही समवायी चन्वयी इति द्रव्य ही समवायी कारण होता है और अन्वयी कारण होता है इदम भी सूत्र अन्य अन्यथा व्याख्यातम इस सूत्र की व्याख्या भी दूसरे व्याख्याकारों ने अलग ढंग से किया है गलत किया है इनके अभिप्राय से सूत्रार्थ संयोग और विभाग संयोग और विभाग समवायी और अनुवयी कारण नहीं होते हैं संयोग और विभाग समवायी और अन्वय कारण नहीं होते हैं गुण होने से अनवयी नहीं होते हैं बस अनवयी अनवयी कारण नहीं होते हैं। न्वयी कारण कार्य भी होते हैं और कारण भी होते हैं अपेक्षा से ही ये शब्द गढ़े में मिट्टी अन्वयी कारण है ऐसा बोलेंगे यानी घड़े में मिट्टी अन्वित रहता है किस रूप में रहता है कारण के रूप में घड़े में कारण है हारी हाँ। का उदाहरण कार्य का तो क्या उदाहरण देंगे आ अनवयी कार्य है अनवयी कार्य नहीं होता अनवयी कारण है, तो यह तो इसको कारण करना चाहिए फिर हाँ मैं तो अनवयी कारण ही बोला तो आपने कहा कार्य है तो फिर मैंने ठीक है इसको कार्य अन्वयी कारणम न बोती अन, ये होना चाहिए नहीं अनवयी कारण नहीं होता है समवयी ठीक है अनवयी कार्य में किस तरह कारण हम लिख ली दीजिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अनवयी कारण का मतलब यह है घड़े में अन्वित रहना कारण के रूप में ऐसा हाजी नहीं वो कार्य मिट्टी कार्य थोड़ा होता है मिट्टी तो कारण ही रहेगा कभी भी मिट्टी कारण कारण में है तो घड़ा उसका कार्य हो गया कार्य कार्य यानी थोड़ा कहेंगे उसको उसको मिट्टी मिट्टी में भिट्टी में घड़े है सो घड़ा इस कार्य मिट्टी इसका मतलब है उसमें रहने वाला तो किसमें रहता है घड़ा किस में रहता है मिट्टी मिट्टी मिट्टी में घड़ा रहता है मिट्टी में घड़ा रहता है ना कि घड़े में मिट्टी रहती है <zartiman> क्या, क्या क्या क्या बोलना चाहे घड़े में, में मिट्टी रहती है ऐसा कहो या घड़े में मिट्टी रहती है ऐसा कहो बात एक ही है ना हाँ जी हाँ एक ही वाक्य है लेकिन वाक्य को बदल करके बोले घड़े में घड़े में मिट्टी रहती है गड़े गड़े गड़े में मिट्टी में घड़ा रहता है दोनों ठीक है पर मिट्टी मिट्टी है है है घड़ा घड़ा नहीं भी लेकिन अरे यहाँ कोई व्यापक कोई व्याप्ति थोड़ी बताया जा रहा है एक ये केवल वाक्य जैसे आधा गिलास भरा हुआ कहो या आधा गिलास खाली है ये कहो ऐसा है, तो तो है। यहाँ केवल यही कहा जा रहा है कि घड़ा जो है घड़े में मिट्टी अन्वित रहती है बस, रहती है बस। पर घड़ा आप बोल सकते हो बोल देना मुझे हाँ अन्वित कार्य नहीं कह सकते ठीक अलग है अनवयी अलग है आ, ठीक है अनवित तो कह सकते हो अब गुण को लेकर के एक अलग प्रसंग चलाया जा रहा है यहाँ पर संयोग विभाग प्रकरणता संबद्धो विशिष्ट प्रसंग उच्चते उत्थाप्य संयोग विभाग के इस प्रकरण से संबंधित एक विशिष्ट प्रसंग को उठाया जा रहा है हाँ तो हो सकता है कोई बात नहीं और भी विशेष हो सकता है ना एक ही थोड़ा अच्छा हाँ जी बोलिए गुणों विभाव्यते।, विभाव्यते।, विभाव्यते।, विभाव्यते संयोग विभाग जन्य शब्द शब्द संयोग और विभाग से उत्पन्न होता है तेना शब्दे न रूपादिगुणों पर निरूप्यते उसी शब्द के अनुसार या उसी शब्द से रूपादि गुणों का भी निरूपण किया जाता है अर्थात निर्दिश्यते निर्देश किया जाता है यू कहिए संकेत संकेत किया जाता है शब्द के द्वारा गुण का भी संकेत होता है शब्द के द्वारा कर्म का भी संकेत होता है शब्द के द्वारा द्रव्य का भी संकेत होता है ये प्रसंग है जैसे कि नीलम कपिलम रक्तम इत्यादि ये नील है ये कपिल है कपिलवर्ण बुरा नहीं नहीं कपिलवर्ण का मतलब ये होता है बंदर, बंदर का जो कलर होता है ना बंदर के जो बालों का जो कलर होता बुरा, है हाँ बूरा बूरा को कपिलवर्ण कहते हैं वो अलग बात है ना नेचुरल होता है और कपिलवर्ण नहीं वो तो ज्यादा हो गया है इनका जो ड्रेस है ना इस ये भी थोड़ा सा डार्क है थोड़ा सा लाइट होना चाहिए कोई बात नहीं हाँ जी अपिशब्दात सूत्र में जो अपी शब्द है इस अपी शब्द से द्रव्य मात्र वृत्ति प्रतिषेधा लक्ष्यते यहां द्रव्यमात्र की वृत्ति का प्रतिषेध है यानी केवल द्रव्य के बारे में ही व्यवहार होता हो शब्द से ऐसा नहीं है यानी शब्द से केवल द्रव्य का ही कथन होता हो ऐसा नहीं अर्थात द्रव्य में व निरूप्य न उसी कोला है शब्द से केवल द्रव्य का ही कथन होता हो ऐसा नहीं है गुणों की निरूप्य गुण का भी कथन होता है तेना चर्म कर्म, अपनी उत्प्रेक्षित उत्प्रेक्षित शक्यते और अपि शब्द से कर्म को भी आप ग्रहण कर सकते हो जैसे कि गच्छति पचती शब्द के द्वारा गमन क्रिया को कथन किया जाता है ये कहना चाह रहे हैं शब्द से आप द्रव्य का कथन करते नहीं करते जैसे घोड़ा जा रहा है बकरी आ रही हाँ ऐसे शब्द से ऐसे गुण का भी कथन करते हैं देखो नीला रंग है बुरा रंग है ऐसा ऐसे ही क्रिया का कर्म का भी कथन किया जाता है गच्छती पठती लिखती ऐसा फिर इसके आगे तत्र आकाश आ, तत्र अत्र आकांक्षायाम नहीं आकांक्षा अन्यतर कर्मजा यहां से लेकर के अंत तक ये व्यर्थ लिखा है हाँ काट सकते हो अंडरलाइन कर सकते हो कोई बात नहीं तो बता कहना चाह रहे हैं तत्र अत्र आकांक्षा वहां यहां आकांक्षा आकांक से अन्यतर अन्यतर संयोग शब्दस्य अर्थेन सह दोनों में से एक के कर्म से संयोग संबंधों शब्दस्य अर्थेन सह न संभाव्य कहना चाह रहे हैं कि एक के कर्म से संयोग शब्द के साथ अर्थ का नहीं होता है ये कहना चाह रहे हैं यानी अभी आगे इसका प्रसंग वैसे आ रहा है आगे चल करके इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।, तो है, है।, तो है फिर भी आप पढ़ो पता लगेगा यानी शब्द जाकर के किसी अर्थ के साथ जुड़ करके उसका संबंध होता हो संयोग संबंध ऐसा नहीं है जो जैसे दो द्रव्यों का संयोग होता है ना ऐसा संयोग संबंध द्रव्य और शब्द का नहीं होता है मेरी बात को तो सुन लो पहले ये जो कहना चाहते हैं जैसे ये द्रव्य है और मैंने एक शब्द पुस्तक बोला अब ये पुस्तक वाला शब्द इस द्रव्य के साथ जुड़ करके संयोग संबंध यहां हो जाए ऐसा नहीं होता ये कहना चाहते अब आगे पढ़िए यदि द्रव्य में व यदि द्रव्य ही शब्द से निरूपित करे तदा अन्यतर कर्म जो द्रव्य कर्म संयोग संबंध कल्प शक्यता फिर कह रहे हैं द्रव्य ही शब्द के साथ निरूपित किया जाए यानी द्रव्य से ही शब्द का कथन किया जाए उस स्थिति में तदा अन्यतर कर्म जा अन्यतर कर्मजा मतलब? द्रव्य कर्म द्रव्य में कर्म हो जाए द्रव्य से कर्म उत्पन्न हो जाएगा तब संयोग संबंध हो जाए ऐसी कल्पना करें ऐसी कल्पना करने की कैसे बोला शब्द हाँ नहीं द्रव्य द्रव्य द्रव, ही शब्द के साथ में जुड़ जाए इसका ही अभिप्राय है द्रव्य जाकर के शब्द के साथ जुड़े ऐसा तो होता ही नहीं है ना नहीं द्रव्य का मतलब कोई भी द्रव्य कोई भी द्रव्य जा करके शब्द के साथ जुड़ जाए आँ, आँ। शब्द के साथ जुड़े ऐसा एक प्रसंग आया था ना न्याय दर्शन में भी कहीं ये उसके साथ जाके जुड़े उस, वो इसके साथ जुड़े शब्द के प्रसंग में आया था वहां पर कुछ वहाँ पर या शब्द शब्द की चर्चा में एक जगह आया है दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में शायद हो गए हाँ जी हाँ जी तो वैसे इसकी जरूरत नहीं है यहां पर यह कहना चाह रहे हैं संयोग संबंध दोनों के बीच में नहीं होता बस ये कहना चाह द्रव्य और शब्द द्रव्य और गुण के बीच में संयोग संबंध नहीं होता है ये कहना चाहते हैं इस रूप में तो ठीक है बाकी यहां वैसे कहने की जरूरत नहीं है गुणों विभाव्य से ये कहना चाहते हैं गुण द्रव्य और गुण और कर्म का निरूपण करता है यानी शब्द गुण बस इतना इसका अभिप्राय है निष्क्रियत्वाद अगला सूत्र सूत्रार्थ लिखिएगा शब्द के माध्यम से शब्द के माध्यम से द्रव्य गुण और कर्म द्रव्य के माध्यम से द्रव्य शब्द के माध्यम से द्रव्य गुण और कर्म का कथन किया जाता है तो तो आ आ रूपाधि गुणे न सह शब्द शब्दस्य संबंध शब्दकर्मजन्य संभाव्यता अगर कोई यह संभावना करे कि रूपादि गुणेन न सह रूपाधि गुण के साथ शब्द का संबंध होता हो संयोग संबंध शब्द कर्म जन्य और वो भी शब्द के कर्म से यानी शब्द चल करके जाए और किसी रूप रस आदि गुण के साथ संयुक्त तो हो जाए ऐसा कोई संभावना करे तो नहीं हो सकता अत्र शब्दस्य शब्द से निष्क्रियवाद कथम सियाद सूत्रार्थ लिखिएगा एक शब्द से शब्द, उत्पन्न होता है। शब्द से शब्द तो उत्पन्न होता है इसके तो कैसे? हाँ जी इसके तो कैसे? हाँ बिल्कुल शब्द में कोई क्रिया थोड़ी होती है। शब्द, तो गुण है शब्द तो गुण है गुण में कर्म नहीं रह सकता कर्म में गुण नहीं रह सकता <laughs> <laughs> <laughs> नहीं <ने> वो आ, <laughs> मतलब नहीं वो शंका हुई उनको संशय हुआ फिर संशय से उत्तर देते तुरंत समझ में आ गया उनको यानी बात याद आ गई उनको गुण में गुण में क्रिया नहीं रहती ऐसा कोई बात नहीं हाँ जी सूत्रांत लिखिएगा शब्द के निष्क्रिय होने से शब्द के निष्क्रिय होने से शब्द किसी अन्य गुण के साथ संयुक्त नहीं होता शब्द के निष्क्रिय होने से शब्द किसी अन्य गुण से संयुक्त नहीं होता अर्थात संयोग संबंध नहीं रखता हाँ जी ठीक है उसमें क्या गुण में नहीं शब्द चल करके जाता है इसका मतलब है शब्द में कर्म रहता हो तभी तो शब्द चल करके जाए नहीं नहीं हैं तो फिर तो ठीक है संयोग संबंध कैसे होगा बिना चल करके गाय किसी के साथ जुड़ोगे कैसे हाँ जी वो भी नहीं आकर के गुण जुड़ सकते वो भी निष्क्रिय है हेतु तो वही है समान है हा हा हाँ जी द्रव्येन सह अपि द्रव्य कर्म जहा संबंध तत्र तुतो न संभाव्येता एक और प्रश्न किया जा रहा है द्रव्येन सह अपि द्रव्य के साथ भी अर्थात द्रव्य कर्म द्रव्य में कर्म हो जाए और फिर संयोग संबंध हो जाए ऐसी कल्पना करें तत्र कुतो न संभाव्यता वहां क्यों नहीं होता ये एक प्रश्न है शब्द के साथ में तो तो अत्र अन्योतु यहाँ दूसरा एक हे, हेतु दिया जा रहा है यहाँ पर द्रव्य से हमको से, हर कोई द्रव्य नहीं लेना है यह द्रव्य से हमें लेना है आकाश आकाश के शब्द के साथ क्या कि जो अवयव और अवयवी है हाँ. परस्पर संयोग नहीं होता है क्या अवय और अवयवी है जो तो हाँ. कारण कार्य है उनका हाँ. एक दूसरे से परस्पर संयोग संबंध नहीं होता है क्या, क्या कह रहे हैं देखिये जीकार में जो तो आया है हाँ हाँ जब है जो अवय अभी, हाँ. अभी तो तो तो जो हुई तो कह रही है वो अवयव थोड़े हैं वो आकाश में कोई अवयव ही थोड़े तो है नहीं कार, कार्य कारण का संबंध तो रहता ही है मतलब एक संयोग संबंध प्रश्न तो संयोग संबंध है समझ रहा हूं आप जो कहना चाहते हैं उसी को यहां स्पष्टीकरण है वहां तो वो प्रसंग नहीं था वहां पर वहां तो प्रसंग वश बता दिए वो बात यहां स्पष्ट किया जा रहा है देखिए असति न अस्ति इति भी ने ने तो को मुख्यता आ, दिया, है, तो तो तो दिया दिया ये जो है ठीक है वो सबके अपने अपने अलग अलग भाष्य हैं अपेक्षा से हैं आगे सूत्र देखिएगा असति न अस्ति इति च प्रयोगात अविद्यमाने घटे गड़ा नहीं है गड़े के ना होने पर अर्थात गृह घटो न अस्ति घर में आजकल तो बहुत मुश्किल मिलता है लोगों में पहले के आ, आ, पुराने जमाने में आ, पुराने जमाने में हर घर में घड़ा मिलता था और केवल पानी के लिए नहीं होते थे नहीं मतलब हर चीज को मिट्टी के पात्रों में रखते थे यानी अनाज रखना है कुछ भी रखना हो और आ, आ, मेरे को याद है क्योंकि जहां भी मैं रहा हूँ वहां पर इतने अभाव में रहा हूँ कि जैसे कि रात को रोटी मिली हमको खाने के लिए और उसको सुबह नाश्ता के लिए हमको रखना है तो हम आ, आ, उस घड़े में जाकर के छुपा लेते थे, थे, थे उस रोटी को नहीं घरों घर गर में रहती स्थिति गुरुकुल की नहीं गुरुकुल में नहीं घर में रहते समय रात खाने को खाने के लिए रोटी मिली है मान लो दो रोटी मिली है और उसमें से एक रोटी खा लिया और एक रोटी जो है सुबह नाश्ते के लिए बचा के रख लिया हाजी नहीं रख के कहां पर उसको उसको मतलब छुपा करके रखना है ना भाई बहन और उनसे छुपा औरों से छुपा के रखना है ना उसको वो अगर मान लो कहीं भी रख दिया तो उठा के खा लेंगे ना वो उसको छुपा के रखते थे कहाँ रख के तो घड़े में रखते थे छुपा कर के क्योंकि बहुत सारे घड़े रहते थे अच्छा बहुत सारे घड़ों में आ, आ, किसी में अनाज है किसी में कुछ है किसी में कुछ है और बचपन में अब इतनी बुद्धि तो होती है नहीं है ना और उसमें अनाज वाले घड़े में जाकर के छुपा करके आ गए और सुबह जा करके नाश्ते में खा लिया तो नाश्ता कुछ और मिलेगा नहीं अब इतनी हाँ वह तो होता ही था तो घड़े कई ना पता नहीं तो नहीं कई बार तो है जैसे मैं मैंने छुपाया तो दूसरों ने भी छुपाया कभी उनकी रोटी मैंने ले ली है मेरी रोटी उन्होंने ली है पता नहीं लगता ऐसे भी होता है चलें गृह घटो इति प्रयोगात ऐसा प्रयोग करने से द्रव्य विद्यमाने यथा घटो अस्ति और घड़े के विद्यमान होने पर घड़े के रहने पर जैसे कि घड़, घटो अस्ति इति शब्द ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है इति शब्द प्रयुज्यते ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है यानी घड़े के होने पर घड़ा है ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है और घड़े के ना रहने पर घड़ा नहीं है ऐसे शब्द का प्रयोग होता।, होता है यानी अस्ति शब्द और नास्ति यानी घटो अस्ति घटो नास्ति दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है हाजी ठीक है ना अस्थि के रूप में प्रयोग होता है निषेध अर्थ में प्रयोग होता है तथे वे द्रव्यस्य अभावे अविद्यमाने अपि द्रव्य के होने पर भी शब्द प्रयुजते शब्द का प्रयोग होता है तेना शब्दस्य अर्थेन सह संबंध कथमअप न संभाव्येत इससे शब्द का अर्थ के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता अगर शब, शब्द का द्रव्य के साथ संबंध होता तो घड़े के ना होने पर भी शब्द का प्रयोग हो रहा है फिर वहां पर भी होना चाहिए हाँ पर होता नहीं है वो नहीं हो सकता नहीं हो सकता उभय कर्म जो अन्यतर कर्म जो वा चाहे उभय कर्म जो चाहे अन्यतर कर्म जो यानी द्रव्य जाकर के शब्द के साथ जुड़े या शब्द जाकर के द्रव्य के साथ जुड़े ये दोनों नहीं हो सकते क्या हाँ जी वो वो अलग बात है वो अलग प्रसंग है पाटन पाटन बोल नहीं वो तो कोई बात नहीं शब्द में अंतर है दाव, वो अलग बात है वहाँ अलग प्रसंग था ये अलग प्रसंग है ये संबंध को लेकर के चल रहा है, तो है, है। अच्छा अच्छा शब्द और अर्थ के साथ संबंध नहीं है अगर हाँ ठीक ठीक ठीक बात है सूत्रार्थ शब्द का अर्थ के साथ संयोग संबंध नहीं हो सकता शब्द का अर्थ के साथ संयोग संबंध नहीं हो सकता क्योंकि शब्द का या शब्द के अर्थ होने शब्द का अर्थ, के, अर्थ का हो शब्द का अर्थ के होने पर भी और ना होने पर दोनों ढंग से प्रयोग होने से या शब्द प्रयोग अर्थ के होने ना होने पर भी प्रयोग हो जाने से वस्तु पदार्थ तस्मात इसलिए कहना चाहते हैं बोलिए शब्दार्थ हो शब्द और अर्थ संयोग संबंध को प्राप्त नहीं होते आ, क्या मतलब वो वो तो सांकेतिक समय समवाय शब्दार्थ संबंध वो तो कहेंगे आगे सामयिक शब्दार्थ संबंध वो आगे आ रहा है ये हाँ जी हाँ जी शब्दार्थो खु उ कर्मज संबंधे संबंधे न अन्यतर कर्मज संबंधे न चा रहित तो। शब्द और अर्थ इन दोनों के बीच में ना तो उभय कर्मज संबंध है न अन्यतर कर्मज संबंध है यानी द्रव्य चल कर द्रव्य चल करके शब्द के साथ संयुक्त नहीं होगा शब्द चल करके द्रव्य के साथ संयुक्त नहीं होगा नहीं। दोनों के साथ में संयोग संबंध कभी नहीं संभव है संयोग संबंध सदा द्रव्यों में होता है ये याद रखिएगा। संयोग संबंध सदा द्रव्यों में होता है तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप संयोग संबंध जो है दो द्रव्यों के बीच में संयोग होता है ठीक है ना गुण और द्रव्य के साथ संबंध नहीं होता है गुण चल करके नहीं जाता है यानी द्रव्य से गुण कभी अलग नहीं रहता है याद रखना और जो शब्द आ रहा है ना वो द्रव्य में रह रहा है क्योंकि सारा द्रव्य है यहां पर आकाश रूपी द्रव्य में ही रह रहा है गुण जब गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं हो सकता याद रखिएगा हमारी लंबी चर्चा हुई है आ, मैं कर, कहता कहता हूं किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका रूप आ रहा है तो केवल रूप नहीं आएगा साथ में द्रव्य भी आएगा हाँ जी ऐसा हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई है क्योंकि गुण कभी द्रव्य से अलग नहीं हो सकता हाँ तो जी तो होती है तो होती हो रही है ना हो तो हो रहा है करोड़ करोड़ी देखने तो जा रहा है ठीक है एक जना देख नहीं भी हो तो भी हो रहा है ना पर... तो इस... प्रश्न ये नहीं है कि हजार के देखने पर समाप्त होगा आप ना भी देखो ना वैसे भी उसमें हरास हो रहा है नित्य प्रति रात दिन हरास हो रहा है अब समझ नहीं रहे ना बात को भाई आप देखो या ना देखो देखो या ना देखो उस द्रव्य में हरास तो हो ही रहा है ठीक है, है तो तो बस ये है। से आपका <laughs> सब तो नहीं होगा ना, ना यही तो आपको है, वो तो चित्र है वो चित्र है चित्र ही देख रहे हैं ठीक है हाँ तो हो रहा है ना पर वो, वो जो हरास है वो बहुत संक्ष, बहुत इतना सूक्ष्म होता है वो पकड़ में नहीं आता क्योंकि द्रव्य इतना स्थूल है इतना बड़ा है इसको आप सौ साल तक हरास होने का ही नहीं है सौ साल तक उनको देखते जाओ खड़े हुए कितने कितने लोग थे, तो प्रश्न नहीं।, नहीं समझ रहे ना अब हम कब कह रहे हैं कि इतने लोगों को देखने से समाप्त हो जाएगा ये तो सौ साल देखिए सौ साल तक देखते जाए तो भी समाप्त नहीं होगा नहीं जी आपके कथन में जैसे मान लीजिए 50 लाख लोग देख रहे हैं तो, तो पतले हो जाने चाहिए और जिसको नहीं देख मोटे बस वो इतना सूक्ष्मता है आपको पकड़ में नहीं आएगा उसका पतला और वो <laughs> वो इतना इतना इतना सूक्ष्म है वो पकड़ में नहीं आएगा ये आपका पक्षिता और दूसरा क्या था तो जो आपको पकड़ में कैसे आएगा हाँ जी आपको कैसे पकड़ में आने ये की, ये की बात नहीं चुछु है चुछु हम, हम हम तो ये कहना चाहते हैं अगर कोई कोई गुण हमको प्राप्त हो रहा है तो द्रव्य के साथ में प्राप्त होगा केवल गुण प्राप्त नहीं होगा ये सिद्धांत है मतलब ये इस सिद्धांत पर मेरा कथन है बाकी वो आता है नहीं आता है, वो अलग बात है ठीक <laughs> है मिठाई का टेस्ट क्यों आएगा के वो तो रूप आएगा रूप अलग चीज है टेस्ट अलग है तो जी आप समझ नहीं रहे हैं उसका चित्र आ रहा है द्रवी तो वहीं पर है ऐसा है चित्र अपने आप में एक द्रव्य है नहीं हम हम ये नहीं कह रहे गुण आ रहा है चित्र चित्र भी तो अपने आप में एक द्रव्य है ना है या नहीं है है ठीक आप क्या कहना चाहते चाह रहे मतलब द्रव्य वही रहता है गुण निकल के आता है ऐसा कहना चाह रहे हैं ऐसा आपको प्रमाण देना पड़ेगा ठीक है आपके आपका आप प्रत्यक्ष ये कहता है आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको प्रत्यक्ष हो रहा है द्रव्य तो वही कम है केवल चित्र उसका गुण आ रहा है तो इसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि द्रव्य से गुण अलग होता है कभी भी गुण द्रव्य तो से स्वतंत्र नहीं रह सकता तो तो तो तो नहीं नहीं। जी आप बोल रहे वो इतना सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं क्या मतलब गुण इतना है दिखाई नहीं पड़ रहा है ऐसा है लेकिन बड़ा ऐसा वैसे तो आता कुछ नहीं है हाँ जाता कुछ नहीं है केवल उसका चित्र आ रहा है वो चित्र अपने आप में अपने आप में द्रव्य है तो वो, प्रकाश के से वो अपने आप में वो द्रव्य है उसका द्रव्य का चित्र लेकर आए तो चित्र भी अपने आप में द्रव्य है उसमें कोई बात ही नहीं है ये सूक्ष्म विज्ञान है ये समझ में आने वाला हाँ जी क्या चलिए ठीक sure. है ठीक तो है।, है नहीं किरणे अपने आप में तो द्रव्य है ना उसमें क्या दिक्कत है, जी? कहन है। आप उसमें कहना कहना तो तो ठीक ठीक है है ऐसे क्या नहीं रसगुल्ला एक अलग चीज है किरणे अलग चीज है नहीं जी जैसे मैंने शब्द बोला तो निकल करके आकाश के माध्यम से आप तक पहुंचा इसी तरह जो द्रव्य था उसके अंदर तो क्या रसगुल्लाएगा नहीं तो रसगुल्ला आएगा नहीं हमको चित्र आता है यानी हमको वास्तव में होता क्या है द्रव्य तो वहीं का वहीं है पर वो जो उसका चित्र लिया है ना उसने किरण है ना थी? जी चित्र है हाँ तो ठीक है, थी। थी। है रूपगुण है तो केवल वो रूपगुण नहीं है ना वहां पर द्रव्य भी तो है साथ में है? पर वो प्रकाश प्रकाश प्रकाश और क्या नहीं द्रव्य भी है प्रकाश का मतलब केवल प्रकाश नहीं है वो प्रकाश के साथ द्रव्य भी तो है ना वो सूक्ष्म द्रव्य है वो सूक्ष्म द्रव्य है स्थूल द्रव्य है म्यानी वो वनि वो स्तूल पदार्थ का आ, प्रकाश के रूप में बदल करके हमारे सामने आ रहा है इतना सूक्ष्म करके वो ले आया वो प्रकाश के रूप में आ गया चित्र ऐसा और वास्तव में रूप है कुछ नहीं लाइट ही आधुनिक भाषा में कहेंगे वो केवल लाइट है और कुछ नहीं ऐसा बोला जाता है रूप आकृति इज द ओनली लाइट आकृति इज द ओनली लाइट आप मेरे क्या देख रहे हैं कुछ नहीं देख रहे हो केवल लाइट को देख रहा हूं मैं ऐसा मैं आपको देख रहा हूं आकृति के रूप में देख रहा हूं आपका कुछ नहीं देख रहे हैं आप केवल रूप को देख रहे हैं बस प्रकाश को देख रहे पिंड नहीं हो फिर प्रकाश देख रहे हैं कहना चाहिए चलिए आगे चलें। इसका, इसका मतलब ये होगा कि रूप है बाकी चले नहीं तो तो ना? क्या? बाकी रस नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं यानी आंख से रूप का ही बोध होता है रसना से रस का बोध होता है ऐसा अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग हाँ जी चीज को दिखाता है नहीं प्रकाश को उस उस उस आकृति में देख रहे प्रकाश भी अलग अलग आकृति में दिखता है ना प्रकाश प्रकाश को को ही रहे हैं तो किसी चीज दिखाता नहीं है है ना ना दिखा रहा दिखाते अभी इस इस विज्ञान में मत पढ़िए जब पढ़ेंगे इसको अलग से तब देख लेना ये व्याख्या ही है सारे सब व्याख्या ही है मतलब व्याख्या करके विस्तार से बताने पर आदमी को थोड़ा समझ में आने लगा एकदम समझ में आने वाले नहीं है, गंद आती है तो वो भी। आ, भी साथ में लेके आते हैं द्रव्य साथ में लेके आते है। ऐसे रस भी है मतलब रस भी आता है मतलब जब जीव में आप रखोगे किसी को वो रस भी स्पर्श भी ऐसा ही समझ है। हाँ जी है आता है क्या मतलब तो जब आप छूगे तो, तो उसके साथ द्रव्य भी साथ में रहता है ना द्रवि के साथ में तो स्पर्श होगा ना बिना द्रव्य के स्पर्श कहां से होगा बिना स्पर्श? हो स्पर्श तो इसमें तो स्पर्श है ही नहीं है तो कैसे होगा <laughs> स्पर्श वाले द्रव्यों की बात हो रही है हाँ जी कहां पर रहते हैं हम हाँ जी तो कहते हैं नहीं तयो नी तय शब्द उभयकर्मज संबंध अन्यतरकर्मज संबंधों उन दोनों में न तो उभय कर्मज है न कर्मज है अतः अभाव अथ संबंध के ना होने के कथन से समवाय संबंध से प्रतिषेधो लक्ष्य से इस संबंध के कथन के साथ साथ संवाय संबंध का भी प्रतिषेध लक्षित होता है किनके बीच में शब्द और अर्थ के बीच में एवं शब्दार्थ यो परस्परम न संयोग संबंधो न चाह समवाय संबंधोस्ती इस प्रकार से शब्द और अर्थ के बीच में ना तो संयोग संबंध है और न ही समवाय संबंध है समवाय संबंध का मतलब अन्य द्रव्यों के साथ में आकाश के साथ तो है समवाय संबंध शब्द और अर्थ के साथ आपस में शब्द और अर्थ का मतलब है बाकी अर्थ आकाश के साथ नहीं हाँ हाँ स... आम, आम रूपी अर्थ मतलब आ... आ... जैसे टेबल टेबल और शब्द मैं जो टेबल जो शब्द बोल रहा हूं उस शब्द का और इस टेबल के साथ में कोई समवाय संबंध नहीं है और ना कोई संयोग संबंध नहीं ऐसा सूत्रार्थ लिखिएगा शब्द और अर्थ में संयोग संबंध नहीं है आ, और और से भी ले सकते वैसे पर इसमें वैसे सूत्र में नहीं है में नहीं है आ, सूत्र में नहीं है बस सूत्र तो इतना ही है। हाँ जी तत्र संयोग से एक अटाना के ऊपर एक मात्रा तत्र संयोग से समवाय सम्बंध से स्थान संयोग संबंध का और समवाय संबंध का स्थान यानी संयोग संबंध समवाय संबंध कहाँ कहां रहता है उसका उदाहरण दिया जाता है बोलिएगा संयोगिनो दंडात् समवायिनो दंडात, विशेषात बहुत अच्छा सूत्र है सरल भी है दंडात् दंड दंड संयोगात दंड संयोगिना पुरुष से प्रत्यय दंडो दंडी सन्यासी थी। कैसे दंड से यानी दंड धारण करने से या दंड धारण रूपी संयोग से दंड संयोगिना पुरुष से दंड के साथ युक्त जो व्यक्ति है पुरुष है उस पुरुष का प्रत्यय ज्ञान होता है कैसे दंडी वो तो पुरुष उदाहरण क्योंकि पहले आ, सन्यासी।, सन्यासी का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण था इसलिए दंडी सन्यासी बोला जाता है दंडीनो गच्छंती अर्थात सन्यासी न गति ऐसा क्योंकि आ, सन्यासी जो है सब जगह जाते हैं आते हैं हमेशा घूमते रहते हैं ब्रह्मचारी तो केवल दो ही समय जाते हैं सुबह और शाम भिक्षा के लिए और सन्यासी तो कभी भी जा सकते हैं अतिथि होते हैं इसलिए घूम दिखते रहते हैं लोक में संसार में उस समय की बात कर रहा हूं मैं तो जी तो वो तो आजकल वो परंपरा ही नहीं रहा है ना पहले तो अलग परंपरा थी अब अलग परंपरा है पहले तो जंगलों के हिसाब से भी था और डंडा जो है हर चीज के लिए काम आती है उसके लिए आ, आ, संक संयोग से उदाहरण ये संयोग संबंध का उदाहरण है दंडी सन्यासी का और विशेषात समवायि का उदाहरण दे रहे हैं विशेषाद वस्तु धर्म विशिष्ट धर्माद, विशिष्ट अंगाद अंगिनाइन तत्सवेदर्मिण हस्ति न शिखिनो व ये तो लंबा हो रहा है क्यों हंस क्यों रहे यानी मैं थोड़ा सा पढ़ करके फिर बोलता हूं आप किस पढ़ने मुझे पता लग गया था ठीक है विशेष से ये लेना ले रहे हैं वस्तु के अंतर्गत विशेष धर्म को लिया जा रहा है और वो विशिष्ट धर्म क्या है जैसे कि विशिष्ट अंगात शरीर का कोई विशेष अंग है उसको लेकर के खलु अंगीना अंगी का बोध होता है अंग से अंगी का तो अंग और अंगी आ, अंगी का समवाय संबंध है इसलिए कह रहे हैं अंगीना समवायि समवाय का तद समेत धर्मिना उस अंग से युक्त जो धर्मी है उस धर्मी का अंग क्या है हाथ है तो हस्ती न हाथ वाले का या शिखी न शिखा वाले का बोध होता है शिखा से शिखा वाले का हाथ से हाथ वाले का ऐसा जी ये समवाय संबंध को बता रहे ना और भी अलग अलग संबंध जोड़ सकते हैं समवाई संबंध ये समवाय संबंध है संयोग संबंध तो बता चुके हैं हस्तो शिखी इति हस्ती हस्तो नहीं हस्ती शिखी इति समय संबंध से उदाहरण ये समवाय संबंध के उदाहरण है हाथ है जिसका उसको हस्ती कहते हैं शिखा है जिसका उसको शिखी कहते हैं ऐसा न तथा शब्दार्थयो यो संयोग समवायो व संबंधा जैसे दंडी का और हस्ती शिखी का संबंध है उस तरह का संबंध ना शब्द और अर्थ में है यानी शब्द और अर्थ में ना तो संयोग संबंध है उस तरह ना संवाय संबंध है सूत्रार्थ इसमें भी भी वाला वाला संयोग है क्या संयोग संबंध उसके लिए कहा जा रहा है जो दो अलग अलग पदार्थ है और फिर उनके साथ में संयोग होता है तो उसको कहते हैं संयोग तो है, संबंध ये वो अपेक्षा से है ये अपेक्षा से नहीं है यह समवाय संबंध है वो तो कथन मात्र है मतलब समवाय संबंध वहां दिखाया जा रहा है ना जहाँ वो अलग नहीं हो सकते सदा रहते समवाय संबंध तो अविनाभाव संबंध है ना और संयोग संबंध जो है अविनाभाव संबंध नहीं है वो रहे ना रहे जब तक रहे तब तक है नहीं तो नहीं है ऐसा जब तक आप दोनों मिलकर के रहेंगे तो मिलकर के रहेंगे संयोग संबंध है और कल को झगड़ा हो जाएगा तो वियोग हो जाएगा ऐसा हाँ वियोग वियोग संबंध संबंध कोई बात नहीं वो तो होता नहीं होता है तो अपेक्षा से बोल रहे हैं हाँ जी सूत्रार्थ क्या कहेंगे दंड दंड के कारण से संयोग संबंध दंड के कारण से संयोग संबंध और विशिष्ट अंग के साथ में समवाय संबंध का बोध होता है विशिष्ट, विशिष्ट अंग से समवाय संबंध का बोध होता है ठीक है ये भाव में सूत्रार्थ बताया है तर्री किन निमित्ता शब्दार्थ संबंध फिर शब्द और अर्थ के बीच में क्या संबंध है आपने संयोग संबंध नहीं है समवाय संबंध नहीं है तो क्या संबंध रहता है यद शब्द से अयमो अर्थो न अन्य जिससे कि इस शब्द का यही अर्थ है दूसरा अर्थ नहीं है यही अर्थ है ऐसा क्यों उसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए वो कौन सा कारण है आपने संयोग संबंध समवाय संबंध का निषेध किया तो अत्र उसका समाधान किया जा रहा है बोलिए सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय शब्दार्थ संबंध शब्देन अर्थ संबंधो यद से शब्द न अन्य शब्दार्थ संबंध अर्थात शब्देन अर्थ संबंध शब्द के साथ किसी अर्थ का जो संबंध है जो कि जिसका यह शब्द है और यह अर्थ है यानी यही शब्द है इस अर्थ का या इस शब्द का यही अर्थ है ऐसा जो संबंध है वो किस कारण से होता है और उसके अर्थ के अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं इस शब्द का यही अर्थ है न अन्य इस शब्द का यही अर्थ है दूसरा नहीं है किस कारण से तो कहते हैं स सामयिक वो सामयिक है अर्थात समय कृत समय में किया गया नियम है यह समय सिद्धांत समय के अनुसार सिद्धांत बनाया यानी जैसा जैसा काल देश परिस्थिति के अनुसार वैसा वैसा नियम सिद्धांत बनाया गया है वैदिक शब्द नाम तो अर्थ है यह निज शक्तिया निज शक्तिया अभिव्यक्ति परंतु जो वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो तो उस अर्थ में निजी शक्ति के कारण से यानी स्वाभाविक शक्ति के कारण से होता है लोके खालू समय और लोक में तो केवल समयिकृत संबंध है शब्दा यौगिक संस्कार पारिषदी परिभाषा क्षेत्रीय निर्धारण च कुछ शब्दों का यौगिक संस्कार भी होते हैं यानी पंकज कैना इस तरह के जो शब्द होते हैं भूमि पंकज पृथु ये सब जो है यौगिक संस्कारों से यानी शब्द के निर्वचन से पता लगता है कि इस शब्द का यही नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसका अर्थ ऐसा है ऐसा और कुछ और ये यौगिक संस्कार भी पारिषद होता है पारिषद यानी किसी परिषद के द्वारा निर्धारित किया जाता है यानी विद्वानों के द्वारा निर्धारण किया जाता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं लोक में जो क्षेत्रीय निर्धारण व क्षेत्रीय लोग निर्धारण करते उस उन शब्दों का अर्थ और आज तक किसी को पता नहीं है कि ये शब्द किसने स्टार्ट किए चाहे आप राजस्थानी को लो चाहे पंजाबी को लो चाहे हरियाणावी को लो किसी भी देश का किसी भी ये जो आजकल की भाषाएं जैसे भी चले, चाहे हिंदी हो गुजराती हो कोई भी भाषा हो किसने स्टार्ट किया किसी को पता नहीं कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा देखिएगा फिर भी भाषा चल रही भाषाएं ठीक है ना यह समय समय के द्वारा निर्धारण होता गया और वैसे वैसा प्रयोग होता गया है किसने स्टार्ट किया कुछ पता नहीं स्वाभाविक शक्ति का मतलब है जैसे अग्नि अग्निमीड़े पुरोहितम अग्नि का ये अर्थ है ये स्वाभाविक है ईश्वर ईश्वर द्वारा ईश्वर के पास में भी ऐसा ही अर्थ है वो निज शक्ति यानी उसका स्वाभाविक है उस, उस शब्द का वो ही अर्थ है वेद के जो भी शब्द हैं वो स्वाभाविक शक्ति वाले हैं यानी निश्चित अर्थ वाले हैं और लौकिक शब्द जो है यह समय के अनुसार उनका अर्थ बताया जाता है ठीक है जो लोगों ने गलत अर्थ थोड़ा किया है कौन से गलत वो तो अपनी इच्छा से किया ना अब मैं किसी शब्द का कुछ भी अर्थ बोलू तो आप सुन सुन करके आपने वैसे मान लिया या मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप मानने लग जाते हैं इसलिए मैं अपना चलाता हूं ऐसा भाष्यकारों ने अपने अपने चलाया क्योंकि उनको हमने स्वीकार किया विद्वान है उस समय तो उन्होंने जो अर्थ किया उसको हमने स्वीकार कर लिया उस समय के हिसाब से उस समय भी तो हम ही लोग थे हाँ। उस समय भी हम जैसे लोग थे हम ही लोग थे हम भी हो सकते हैं ऐसा माधव के समय में या उवट के समय में या सायन के समय में हो सकता। हाँ हो सकता उसमें हम का मतलब हमें से कोई हो सकता है पर ऐसा नहीं लगता है <laughs> इसलिए नहीं लगता अगर हम होते है ना हम इतने गहे गुजरे नहीं होते बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं अब तक तो इस उम्र में तो पता नहीं वेदों का बात जब तो तो भी आए वो संस्कार तो होना चाहिए ना इतना अच्छा काम किया अब ये तो व्याख्या ही है अपेक्षा से आदमी ने कहे ऐसा तो है नहीं कि हर मंत्र का हर शब्द का गलत अर्थ किया कहीं कहीं गलत अर्थ किया ना सायन कोई गलत थोड़ा था बहुत बड़े विद्वान था लेकिन ठीक है गलतियां की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने सारी मतलब हर मंत्र का अर्थ हर शब्द का अर्थ गलत थोड़ा किया किसी किसी शब्द का गलत किया है पर पुण्यकर्म कितना करके गया है और उसके कारण से आज कितना लाभ होता है न केवल आ, हमें लाभ हो रहा है सायन के कारण से स्वामी दयानंद को भी लाभ हुआ है सबको लाभ होता है क्योंकि जो भी भाष्य करने वाला है, पूर्व वाले भाष्यों को देखते ही है ऐसे स्वामी दयानंद ने भी देखा पहले वालों के भाष्य को और उनके अच्छे अर्थ को स्वीकार भी किया है ऐसा है नहीं कि नहीं करेंगे और हर कोई व्यक्ति स्वीकार करता ही है अच्छाई को तो कोई भी स्वीकार कर सकता है वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो इसलिए स्वामी दयानंद ये भी लिखते है ना अः क्या कहते हैं विषादपी अमृतम ग्राह्यम तो इसी कारण से लिखते हैं वो उन्होंने ग्रहण किया तभी जाकर के लिखा इस बात को चले सूत्रार्थ शब्द और अर्थ का संबंध सामयिक है सांकेतिक है शब्द और अर्थ का संबंध सांकेतिक कहलाता है इतना ही रखे क्या मैं सोच रहा था इसको पूरा कर लेते हैं लेकिन हाँ हाँ नहीं वो थोड़ा सा कल कर लेते हैं क्योंकि वो समवाय संबंध का आ रहा है ना उसको भी समझ सकते हैं कल तो हो ही जाएगा हाँ तो दो अध्याय का दो अध्याय का दो दो, दो अध्याय का ने वो तो पहले से हो गए ना पूछ लिया ना नहीं दो दो अध्याय का ही निश्चित हुआ है ये कह रहा हूं मैं फिर कब कह रहे हूं उसी समय जब पूछा गया था आप लोगों नहीं वो नहीं बदल लेंगे ना आपको दिक्कत क्या है आप दो दो का दे दो ना फिर वही बात है आप पूछ लो ना मैंने तो पूछ लिया था एक बार हाजी क्यों जी आप चारों इकट्ठा देना चाहेंगे आप नहीं उनको जबरदस्ती क्यों ऐसा करो वो बोल नहीं रहे इसका मतलब यही है अगर वो उनको अंदर से स्वीकार होता वो तुरंत कहते जबरदस्ती तो आप बार बार पूछवाने का अभिप्राय ये है कि जबरदस्ती कर रहे हो आप दो ही तो बार परीक्षा देना आप चिंता बार क्या बार कर रहे हैं तो फिर आप चिंता तो उनको होनी चाहिए ना जब आपको एक बार देने में कोई दिक्कत नहीं दो बार देने में कोई दिक्कत बल्कि आपको और ज्यादा आसान है दो बार देने में तो जो आसान काम है वो करो ना और सबको साथ में लेके चलना चाहिए ना यही ये, ये लोग कह रहे हैं उपन, उपनिषद पढ़ाने का बहुत सरलता से समझ में आएगा इससे भी बहुत सरल है वो और आध्यात्मिक है और अलग अलग विषय आएंगे आपके सामने आध्यात्मिक है ईश्वर सम हाजी हाँ ग्यारह उपनिषद मतलब वो उपनिषद के बाद में फिर वेदांत जैसे ये समाप्त हो जाएगा नहीं उसी समय से नहीं कुछ दिन आपको छुट्टी दे देंगे हाजी करना नहीं देखते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं देखेंगे क्या कहना चाहते हैं ऐसा है कि कब समाप्त होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा ना आप अगर मान लीजिए जल्दी समाप्त हो जाए तो शुरू कर देंगे और जब आप जाना है तो जाके आ जाना आप छुट्टियां तब कर लेंगे कितने दिन को दिन जाना है हाँ तो कोई ज्यादा नहीं है ना? भी एक रविवार आ न और आगे कोई परीक्षा का कोई प्रसंग आएगा नहीं है उपनिषद की कोई परीक्षा लेने वाला नहीं हूँ मैं वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है परीक्षा तो वैसे हमने नहीं कभी लिया नहीं है तो, तो तीन महीने तो क्या मतलब <laughs> नहीं आप याद करते रहिए ना आप, आपस में सुनाइए एक दूसरे को याद करके श्लोकों को श्लोकी तो है विषय है वो समझ मुख्य बात है आप परीक्षा देने के बजाय आप वो नोट करिएगा कि जब आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो जब वह प्रसंग आएगा कि ऐसा होने से ये कहाँ है किस प्रसंग में आए उसका क्या प्रसंग है उन सबको याद रखिएगा तब उसको आपको सरल में आएगा जैसे आकाश ऐसा शब्द है और आकाश शब्द किसके लिए आए ये वाला आकाश है ये परमात्मा के लिए आए हैं ये किसके लिए है उसमें जी कितने श्लोक सारे बहुत हैं मतलब कुछ तो छोटे छोटे हैं जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे हाजी श्लोक तो नहीं। पता नहीं मैंने कभी गिना नहीं है यानी दो उपनिषद है जो बहुत बड़े हैं ब्रियदारण्यक और छांदोग बाकी सब छोटे छोटे हैं और कठिन के रूप में वही है दो ग्रंथ उसमें भी सब नहीं है श्लोक नहीं है है वाक्य वाक्य बहुत सारे बड़े बड़े वाक्य हैं कुछ तो श्लोक है कुछ बड़े बड़े वाक्यों के रूप में हैं और उसमें भी कुछ कुछ ऐसे प्रसंग है जो थोड़ा समझ में नहीं आते बाकी समझ में आ जाते कुछ प्रसंग है जो शुरू से ऐसे ही चलने आ रहे हैं जैसे निरुक्त पड़ते हैं तो देवत कांड में बहुत सारा ऐसा प्रसंग आया तो समझ में आता नहीं है आप भले अपनी ओर से कुछ भी बोलते रहो वो अलग बात है ठीक है बाकी वो समझ में आने वाले नहीं आते नहीं क्योंकि वो परंपरा ही नहीं मिली हमको बाकी आप कुछ भी बोलते रहो ये इसका मतलब ये होता उसका मतलब होता समझ में आ नहीं रहा है और मतलब कुछ भी निकालते रहो कई बार ऐसा भी होता है ना तो इसलिए नृत्य में कुछ ऐसे प्रसंग है जैसे न्याय दर्शन में है कोई कोई ऐसा प्रसंग है समझ में नहीं आता है इस नेत्र किरण को लेकर के देखिएगा समझ में नहीं आता है और भी कुछ प्रसंग है आज हमारे उसमें आत्मा को विभू कह रहा है वहां हाँ क्या मतलब आप आत्मा को विभू मानते जीव आत्मा को प्रक्षिप्त चलिए प्रक्षिप्त नहीं तो क्या है कुछ तो होगा किसी मत बताया तो ठीक है मैंने ये भी बात बताया इसको आज ही समाप्त हुआ मैंने ये कहा यह भी प्रसंग हो सकता है ये अभिभगम सिद्धांत से ऐसा मान करके चलो वो आएगा एक, तो एक, देश तो एक देशी भी भी तो तो आया आया ना ना एक देशी आत्मा का यानी सीधा सीधा आत्मा एक एक देशी देशी तो नहीं बोला पर उसे निकलता है एक देशी का मतलब जब गमनम जहां भी आता है ना गमनम देहांत गमनम वो एक देशी के कारण से देहांतर गमनम होगा अगर सर्वव्यापक है तो देश, देशांतरगमनम कह नहीं सकते आवश्यकता नहीं है वहां पर सीधा सीधा आत्मा एकदेशी जैसे सीधा सीधा आत्मा को विभूत स्वीकार किया है पर वहां सीधा सीधा एकदेशी नहीं बोला लेकिन देशांतर गमनम से आप अर्थापत्ति से निकालेंगे हाँ अर्थापत्ति से वहां पर सिद्ध होता है खैर वो कोई बात नहीं है ओंकार